ओम। पातंजल योग प्रदीप सर दर्शन समन्वय भूमिका पहला प्रकरण वेद वेद ईश्वरीय ज्ञान है जिसका प्रादुर्भाव ऋषियों पर सृष्टि के आरंभ में समाधि द्वारा होता है पहला मूल वेद मंत्र इन मंत्रों की चार संहिताएँ हैं जो ऋग्वेद यजुर्वेद द और अथर्ववेद कहलाती है चार उपवेद माने गए हैं ऋग्वेद का उपवेद अर्थवेद यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद सामवेद का उपवेद गांधर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद इनकी ही पाठादि भेद से ग्यारह सौ तैंतीस शाखाएँ कहलाती है दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ इनमें अधिकतर मूल वेदों में बतलाए हुए धर्म अर्थात यज्ञादि कर्मों तथा विधि निषेष की विस्तृत व्याख्या और व्यवस्था है ब्राह्मण नामकरण का कारण यह है कि इनका प्रधान विषय ब्राह्मण वर्धने बढ़ने वाला अर्थात यज्ञ है इनमें से चार प्रसिद्ध है एतरेय ऋग्वेद का सतपथ यजुर्वेद का तांड्य ब्राह्मण सामवेद का और गोपद अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथों में कुछ अंश ऐसा भी संमिश्रित हो गया है जो मूल वेद मंत्रों के आशय के विपरीत जाता है तीसरा उपनिषद उपनिषद का मुख्य अर्थ ब्रह्म विद्या है और यहाँ उपनिषद ब्रह्म विद्या प्रतिपादक ग्रंथ विशेष के हैं इनमें अधिकतर वेदों में बताए हुए आध्यात्मिक विचारों को समझाया गया है इन्हें को वेदांत कहते हैं इनमें मुख्य ग्यारह हैं ईश केन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य तैत श्वेस्तर ध्यानोग्य और ब्रहारण्य दर्शन, दर्शन वेदों में बतलाए हुए ज्ञान की मीमांसा दर्शन शास्त्रों में मुनियों द्वारा सूत्र रूप से की गई है दर्शन शब्द का अर्थ है दृश्यते अन दर्शनम जिसके द्वारा देखा जाए अर्थात वस्तु का तात्विक स्वरूप जाना जावे प्राणी मात्र की दुख निवृत्ति की ओर प्रवृत्ति छोटे से छोटे कीट से लेकर बड़े से बड़े सम्राट तक प्रतीक्षण तीनों प्रकार के आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक दुखों में से किसी न किसी दुख की निवृत्ति का ही यत्न करते रहते हैं फिर भी दुखों से छुटकारा नहीं मिलता मृग तृष्णा के सदृश जिन विषयों के पीछे मनुष्य सुख समझकर दौड़ता है प्राप्त होने पर वे दुख ही सिद्ध होते हैं इसलिए तत्वदर्शी के लिए निम्न चार प्रश्न उपस्थित होते हैं दर्शनों के चार प्रतिपाद्य विषय हेय पहला दुख का वास्तविक स्वरूप क्या है जो हेय अर्थात त्याज्य है दूसरा हेय हेतु दुख कहाँ से उत्पन्न होता है इसका वास्तविक कारण क्या है जो है अर्थात त्याज्य दुख का वास्तविक हेतु है तीसरा हान दुख का नितांत अभाव क्या है अर्थात हान किस अवस्था का नाम है चौथा हानोपाय हानोपाय अर्थात नितांत दुख निवृत्ति का साधन क्या है